शुक्रम ब्रह्म विचार लिंग लकर हो गया था ये विधि निमंत्रण आदि अर्थ से होने से इसको कहते विधि लिंग क्योंकि लिंग लकर आशीषी लिंग लोटो लिंग लकर आशीर्वाद अर्थ में भी है कहा गया है इसलिए विधिलिंग और एक लिंग आशीष शब्द सकार आते है ससुरु हो जाए लिंग दो हो गया विद्यार्थी अर्थ में लिंग और आशीर्वाद अर्थ में लिंग आशीर्वाद अर्थ में, में लिंग लकार किस सूत्र से आएगा एक है विधिलिंग दूसरा क्या है क्या है हाँ आशीष लिंग नहीं क्या ना बहुत लोग कहते हैं लिंग आशिर लिंग आशीषि ऐसे सप्तम बनेगा किंतु विधि और आशिर लिंग ये विधि हो गया आशिर आशी लिंग आशीर्ग लिंग, लिंग, लिंग लकार आशीर्वाद अर्थ में होता है क्या सूत्र ये लिंग लकार किया लोट लकार के लिए दोनों के लिए लिंगा शिशि आशीष्य लिंगस्तिंग संज्ञा संिंगशीष में दो पद आशीष लिंग पहले तिंग सित सावधातुक ये सूत्र आया है तिंग भी सावधातुक और सित भी सावधातुक है किंतु तो एक पहले तिंग आर्ध धातुक हुआ है कोई सूत्राया है लिट च इसको कैसा क्या निकाल लगा लिट चम ये सब पंद्रह ये लिंग आशीष आए उसके बाद ये भी आर्ध तात्व को होता है तो लिट लकार में अथवा आशीर्ंग में तिंग की क्या संख्या होगी अर्ध धात्व संज्ञा विधि लिंग में लिंग की क्या संख्या है सार्वधात्व और आशीर्ंग में आर्ध तात्व संज्ञा ये दोनों में भेद हो गया तीन की अर्ध धातु संज्ञा होने पर सप होगा किस सूत्र से कर्तरी सप क्यों नहीं लगेगा सार्वधातु के पर में हो तो सार्वधातु नहीं तो सप नहीं होगा और ये सूत्र आया था यासुट परस्मय पद सुधातु गिच ये सूत्र यहाँ लगेगा और लगता है परसमय पद में होता है ना ये अर्ध धातु संज्ञा हुई यहाँ यासुट आगम होगा आर्ध धात्वक होने पर यासुट होगा और सार्वधात्वक आर्धात्व किसी के लिए नहीं कहता लिंग को यासुट होता है यासुट परस में बदेश उधातु गिच तो यासुट आगम हो जाएगा तिब तीब के कार्य का लोप होगा इत संदेह हो गया न इत क्या करेगा हाँ लप हो जाए इत्या करता है तो उसको यासुट आगे मेगा आधी तो यास्त बन जाएगा क्या बन जाएगा यास्त भू यास्त बीच में सप है नहीं भू क्या के आगे क्या है यास यागरे तकर भू यास्त यासुट पहले क्या था उदातो तो गीच यहाँ सूत्र किदा आशीषी लिंगो यासुट कि लिंग के जो यासुट आगम होता है वो कित होता है कीत के लिए कहीं कहीं बचिस्वी आजाद नाम किति कीत पर हो तो संप्रसन्न होता है कहीं गीत पर में भी कोई कार्य होता है कीत पर में कुछ कुछ विशेष गीत पर में नहीं होगा कीत पर में होगा बचिस्वी आजाद नाम कित पर हो तो सूत्र लगेगा नहीं लगेगा इसलिए यहाँ कीित्त किया कीत, कीत कार्य हो, होगा अब ये यासुट की गीत हो दोनों के स्थान दोनों पर होते पहले गुण प्राप्त है, भू के उकार को गुण प्राप्त है किशोत से पर में सार्वधातुक है अर्ध धातुक है गुण प्राप्त है किशोत से गुण प्राप्त है यहाँ अच्छा यास्त है ना भू यास्त अंत में संयोग है सकार और तकार संयुग अंत से लोप प्राप्त है संयांत स्लोप तो किसका लोप होना चाहिए तकार तो का तो कार नहीं किसका लोप होना चाहिए तकार तो का किंतु उसका अपवाद है स्को हो संयुग आद्य और अंत्यच सकार ककार के आद्य हो अंत्यच का तो पदांत में हो पर में झल हो तो यहाँ पदांत में है सकार का लोप हो जाएगा लोप होने पर क्या बचेगा भूखे आ गई यात क्या बचेगा सकार कौन बोलता है भू तो क्या गई क्या बचेगा यात है स नहीं स कहाँ गया हाँ क्या बचा भू क्या के यात गुना प्राप्त है किस किसूत से किसको गुना प्राप्त है को कौन है यहाँ भू को इगंतांग कौन है भू इगंत अंग है भू अंग है क्या अंग कैसे हुआ कैसे से? से, से भू से कोई प्रत्यय है क्या क्या प्रत्यय है हाँ भू से प्रत्यय है इसलिए वो अंग है, है। किंतु तो इगंत होना चाहिए इगंत है ई कौन है तो गुण ऊ के प्राप्त है या भू को प्राप्त है किसको कोई भू कहो ऊ को एक जैसे लगता है स्पष्ट से बोलो भू को या ऊ को कितने कहते भू कितने कहते किस <laughs> किसको गुणा प्राप्त है भू को क्या किसको भू तो को तो भू को गुणा होता है भू को होता है गुना? गुणा भू के उ गुणा कहते भूख होना चाहिए भूख हटा कर क्यों गुणा होना चाहिए वो क्यों क्यों कहते हो ई है ना है अलंत अलंत से, से यहाँ लगता है, था। है? था। क्या है तस्वीन अधिक क्यों कहते हम कहते अलंत लगता है नहीं हाँ नहीं पॉली ठीक से कहो फिर सष्टी और कुछ कहते हो अलंत से यहाँ लगेगा हाँ अलवंत्य से लगता है सब लोग को निश्चय नहीं कोई कोई समझते हैं ऐसे क्या नहीं अलवंत लगेगा ष्ठी निर्दिष्ट कौन है इगंतांग से हो गतांग का गुण होता है इसलिए अलवंत परिभाषा लगने से ऊ गुण होता है नहीं तो भू को गुण हो जाना चाहिए ऊ को गुण प्राप्त है कि शु से परम यहाँ क्या है आर्धा दोंगेती चेते नहीं कहा ना कंगे ऐसा करके किंगेत कहाती च इसमें तीन है ग तीन है गर्चे से क हो गया गीत कीत और गीत तीन हो गीत कित गित निमित्त ईद लक्षण गुण बुद्धि नस्त पढ़ो ईको गुणवृद्धि एक सूत्र है गुणवृद्धि जो होता है गुणवृद्धि उच्चारण करके ईक को होता है तो ईक के स्थान पर जो गुण और बृद्धि प्राप्त है उसको निश्चित करता है पर गीत हो कीत तु हो अत हो जो निमित्त गीत हो कीत हो अगीत हो तो किसका निषेध करेगा ऐ गुण बुद्धि नस्त गुण बुद्धि कहाँ का रूप है प्रथमा दिवचन गुणवृद्धि नस्त दोनों नहीं होते है तो गुणवृद्धि निषेध हो गया तो भू के उकार का गुण उसे होगा नहीं होगा तो रूप बन गया भू यात क्या मानेगा यास के सकार कहाँ गया जो तीप के आगे तस प्रत्यय है स प्रत्योग क्या देश होगा ताम, ताम होगा क्या सूत्र ताम होने पर यास के सकार को लोप हो जाए, स्को हो संयुक्त संयोग है क्या संयोग नहीं सौ में संयोग है, है? संयुग तो है सहयोग के आदि में सकार है सै के आदि में सकार है ना नहीं है ना नहीं बोलो ठीक से ना सा देखी था ना सा सकार तुस्को सा दुरांते सकार क्या पोगा या तो का लोप होगा, क्यों नहीं होगा पहले पहले भू तुम झल था तो झल था क्या पर भू तुम्हें परमी झल था क्या देखो प्रश्न में कल था क्या एक प्रश्न दूसरा उत्तर उसके प्रश्न में था और एक उत्तर पर भूयास्त में इसको क्यों नहीं लग पर में झल नहीं तो भूयास्त में झल <laughs> क्या पदार्थ है यहाँ भुयास्तम सकार का लोप क्यों नहीं होगा संयोग है आदि में संयोग है सकार है किंतु पर में झल नहीं अथवा पदार्थ में नहीं दोनों में से कोई हो जाल हो पदांत हो यहाँ पदार्थ भी नहीं जल भी पदार्थ तो है किन्तु संयोग पद के अंत में नहीं आगे आम है सकार के लोप नहीं होगा तो सर स्वरू से रू हो जाएगा नहीं सर स्वरू नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभी पदार्थ होने पर लगे यहाँ पदार्थ में से सब को रू भी नहीं होगा रेप को विसर्ग हो जाएगा नहीं क्यों नहीं होगा हाँ रेपी नहीं तो विश्व कैसे होगा तो रूप क्या बनेगा भूयास्ताम क्या बनेगा आगे यास अगर झेर जूस है सूत्र क्या झेर जूस का रहेगा उस यास के सकार अगर उस मिल जाएगा क्या बनेगा भूयास क्या बनेगा अभी रूप भूयात फिर बोलो पहले रूप में सकार को बोलते हैं फिर बोलो सिप आने पर यास यागरे सकार है यास के एक सकार और सी पे का एक सकारा दो सकार में सायु संज्ञा हुई किस सूत्र से देखो सायु को संज्ञा सूत्र मारू नहीं किसको क्या सूत्र सायु के आदमी में सकार है पतांत में है हैं? सकार का लो पल पर में है देखो <laughs> जल पर में है उसका पतांत है जो प्रश्न ठीक उसका उत्तर देना झल पर में है ना नहीं, नहीं। तो स्कूल से आंधुरा अंत लगेगा हैं क्यों लगेगा पद में है कैसा तो लगे लगे किंतु अंतिम सकार कुलप लोप हो गया पहला कुलप होगा अंतिम का लोप नहीं, नहीं होगा हाँ पहले का होगा आगे अंत में सकार बज जाएगा वो तो पद में सकार है अभी सुस रू हो जाएगा रू विसर्ग हो तो जाएगा क्या रूप बनेगा भूया आ सब होता है ना नहीं नर्तम बता सब क्यों नहीं होता है धातु है सार्वत नहीं क्या है सार्वत नहीं क्या क्या आर्ध धातु तरह से हाँ ठीक है लिंगाशी से अर्ध धातु हुआ ऐसे सार्वधातु संज्ञा नहीं सार्वत्व संज्ञा नहीं होने से आगे हाँ तो सार्वत्व संज्ञा नहीं होने से करते सब नहीं हाँ तो भूयास अगे उसे भूयासू बनेगा सिप में क्या बनेगा भूया आगे क्या प्रत्यय है थस को क्या देश होगा तम क्या रू बनेगा भूयास या, तम देखो भूयास ताम बन गया तो आगे आंख बंद कर बोलना तस को बना देने के बाद थस के लिए रू कोई है तस को तम हुआ थस को तम हुआ भूयास्ताम बनेगा तो तस्म क्या बनेगा भूयास्तम आगे बहुचने भूयास्त तस् तस्म तम त भूयास्त बहुचने क्या बनेगा भूयास्त के आगे मकार है ना नहीं हाँ आगे मीपक होगा अम भुयास अगर अम मिला दो क्या बनेगा भुयासम आगे बस के सकार कहाँ जाएगा नित्यम गीत क्या प्रत्ये रहेगा या सागम हो जाएगा क्या बनेगा भूया स्व आगे मस्क सकार जाएगा म रहेगा क्या बने गया भूया स्म रूप बोलो भूयात सह भूयात फिर बोलो स तो लुंग लुंग ये क्या करेगा भूतार थे धातु अति में आएगा धातु से लुंग लकार अति अर्थ में कोई लकार पहले आया है, लीट है। तो कोई नहीं लौंग।, लौंग भी आया दो आ गई और ये भी तीसरा हो गया लौंग और लीट में क्या भेद है लेट है परोक्ष लौंगतन और लेट है, है अद्यतन तो लेट हो गया परोक्ष और लौंग अनद्यतन कहना है लौंग में परोक्ष नहीं है लेट में परोक्ष है लांगे में परोक्ष नहीं है ये भेद है दोनों में कोई अनाद्यतन है कोई अतीत है तो दोनों का भेद करते समय अनाद्यतन किसको कहेंगे अनद्यतन कहना जरूरत है नहीं दोनों के भेद कहने के लिए अनद्यतन क्यों कहा दोनों तो अनद्यतन भेद में क्या है लेट है परोक्ष लौंग है परोक्ष नहीं।, नहीं।, नहीं है अरे ये लूंग ये लुंग परोक्ष या अपरोक्ष है बुझे अद्यतन अनद्यतन है आद्यतन नहीं कहा लुंग अद्यतन कहा यदि अतीत है तो लुंग प्राप्त है अनद्यतन निश्चय हो तो लंग होगा हो। तो हो हो तो हो निश्चय हो नहीं तो लंग हो जाएगा निश्चय हो गया अनद्यतन तो क्या होगा लंग और जब अद, अनद्यतन में भी परोक्ष निश्चय होगा तब लेट परोक्ष ऐसा निश्चय नहीं तो लंग और अद्यतन अनद्यतन ऐसा निश्चय है अनद्यतन नहीं है तो क्या होगा लंग हो जाएगा लंग लु लुंग लाने के लिए क्या सूत्र है देखो कितने सरल है लकारे लूंग सूत्र भी लूँगे इसको याद करने का कोई आवश्यकता है आगे दूसरा सूत्र देखो मांगी लूंग। मांगी लुंग ये भी एक सूत्र है लुंग लकार लाने के लिए मांग जहाँ लगा दिया किसी भी लकार में किसी भी अर्थ में वर्तमान अतीत भविष्य तो कहीं भी हो यदि मांग लगा दिया तो लूंग आ जाएगा अर्थ करते समय अति अर्थ नहीं होगा मांग लगा दिया तो क्या लगा रहेगा लगा बनाना है किंतु तो मांग लगा दिया तो लुंग हो जाएगा लुंग हो जाएगा भविष्य के लिए लिट लकारा बनाना है लिट यदि मांग लगा दिया लुंग हो जाएगा मांगी लुंग देखो दिया सर्व लकारा अपवाद लकारा नाम अपवाद जितने लकार प्राप्त है सब को बात करके लुंग हो जाएगा जब मांग लगा दिया किंतु एक मांग है और एक माँ है दो है मां लगाएगी तिर तो लगेगा नहीं लगेगा मांग लगाए तो लगेगा मां लगाए तो नहीं होगा मां गच्छतु मां गच्छ हो जाएगा लूंग नहीं हुआ क्योंकि माँ है अरे मांग लगाएंगे तो लुंग करना पड़ेगा स्मोत्तरे लंगच स्मोत मांग क्या स्मह लगा दिया माँ स्म चौद्र क्लब्य मा स्म गमह पार्थ मा स्म माँ क्या स्मह अब ये दो नहीं है स्मोत्तरे स्म उत्तरे स्म उत्तरे माघ के उत्तर में ये स्मह हो गया तो माँ स्म कहना पड़ेगा माँ कहेंगे तो क्या ललका रहेगा लुंग प्राप्त मांगी लुंग प्राप्ते मांग स्म कहेंगे तो offenses. मांगी लुंग प्राप्ते yeah. और लंग च भी हो जाएगा स्मोत्तर मांगी लंग सा तो स्म माँ स्म कहेंगे तो कौन सा लगा रहे होगा लौंग हो सकता है लुंग भी हो सकता है स्म माँ स्म कहेंगे तो मांगे में मांग में गांग स्म और केवल मांग कहेंगे तो लूंग लकार अभी लूंग लकर आने के लिए कितने सूत्र हो गया तीन हो गया सामान्य लूंगे मांग लगाते तो लूंगे माँ सम कहेंगे तो लूंग भी आएगा लौंग आएगा लौंग के लिए कितने सूत्र है क्या क्या है अनाध्या लंग स्मोत्र लंगचा ये भी है लोट लका लाने के लिए कितने सूत्र है दो है क्या है हाँ आशीलिंग लाने के लिए कितने सूत्र है दो कैसे हैं आशीसी ये दो हो गया सूत्र और हैं? ये लिंगा शीसी शी करता है नहीं लिंगा शीसी क्या करता है आधात्व तो संज्ञा करता है लिंग लकार लाने के लिए सूत्र है नहीं किदाशिष लगा ले जाएगा नहीं लिंग लकार आशीर्वाद में लाने के लिए क्या सूत्र है कितने सूत्र बा भू से आके पे आएगा प्रथम पुरुष क्वेश्चन में तीप होने के बाद तीख इकार का इत तो होता है ये सार्वातु संज्ञा है लुंग लकार में तीप सार्धा है सूत्र से तो करतर्य सप प्राप्त है कर्त्य सप प्राप्त है उसका अपवाद है चिली लुंगी लुंग पर है चिली होता है लूंग पर क्या होगा चिली होगा सप का अपवाद भुआ दि में तो सप होता है दिवाद में श्यन होगा तुदादि तो में श होता है शाप, शन श आदि जो जितने जिस लकार जो प्राप्त है सब लकार में लग जाएगा चिली लूंगी तो शाप, शन आदि को बात करके क्या बने बने होगा चिली हो जाएगा चिली लूंगी चिली सप का अपवाद शन का श का सब का अपवाद है दे दिया शबादि अपवाद शाप आदि से क्या लेना शन, श शा, शना ये सबका अपवाद है चिली हो जाएगा चिली होने के बाद भू चिली आगे तकार है चले है स्विच हाँ चिली के स्थान पर स्विच हो जाएगा चले है स्विच उसे चिली में चक्कर का चुट्टी से संज्ञा हो जाएगी लोप होता है तो चिली को ही स्विच कर देगा स्विच आदेश हो जाएगा सर्व आदेश हो क्या आदेश होगा भू आगे स्विच आगे भूख करने के लिए कोई सूत्र है लुंग लंग, लंग, लुंग अंग को अट होता है लूंग कोट अट करें तो कहाँ ती कोट होगा लूंग पर रहते अंग कोट, अट है भू अट होगा तो भू के पहले आजगा आद्यंत तो टके तू तो। अभू सीच, सीच में चकार की संज्ञा करने के लिए सूत्र क्या है इकार की संज्ञा करने के लिए इच इच्छा वितु तो का अर्थ इचो इतो ई और उच दोनों की संज्ञा है इस संज्ञान से क्या सूत्र लगेगा तत्व लोप किसका लोप होगा और क्या बचेगा सू सकर आखिर तकर अ भू तो अभी सिच का लोप हो जाएगा तो फिर रूप बन जाएगा अभी हाँ पुस्तक बंद करो अनद्यतन लंग से लेकर के सूत्र लिखो काली जी पाठ हुआ था अन्नादाता ने लंग से लेकर के सूत्र को लिखना काली सूत्र सूत्र लट लग बोलो सभवती सभवती साहब अब हुआ साह सर के सोवत so, भ so सब हे आहम लोट लगेरा बोलो आश लिंग रेट भ लोट, लेट, लोट, लोट, प्रत्येक लकार का प्रारंभ एक एक रूप कोई बोल है एक रूप पहले भवती उसके आधा बबू उसके बाद बबीता आगे? आगे हाँ अ बाबत अब आगे हाँ हाँ फिर बोलो कौन बोलेगा एक ही गलती नहीं हो भगवती आगे भवतो तो गया नहीं भविष्य आगे भविता भाव, बोला था लूट लगेरा छोड़ दिया बोलो कहाँ योगीराज बैठा ना चला गया और कौन किसका तैयार हुआ इंद्र बोलो हाँ जैसे एक और ना जैसे कभी मध्यम पुरुष कभी उत्तम पुरुष ये सब नेता <laughs> वसान <Nita>